भक्ति रूप तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारिंद भक्तिवेदात स्वामीशील संस्थाचार्य के द्वारा ज्ञाजनशलाकक्षुन्मीत ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम मंदेहम श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूपमं सागर जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सवधूतम पदजन सही कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पाद गणिता श्री, श्री, श्री विशाखान्वता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद श्रीअदाधर श्रीवासा गौरव गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भक्ति भक्तिरतामृत सिंधु प्रथम विभाग पूर्व विभाग इसमें द्वितीय लहरी साधन भक्ति प्रथम लहरी समाप्त हो चुकी है जो भक्ति सामान्य के विषय में दर्जा हुई थी उसमें अब द्वितीय लहरी में साधना भक्ति के विषय में चर्चा होगी और ये काफी लंबा भाग है ये लहरी काफी लंबी है 309 श्लोक है इसमें पहले जैसे बताया साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति ये तीन विभाग में भक्ति होती है तीन स्तर में भक्ति होती है भक्ति के तीन विभाग किए गए या तीन स्तर किए गए साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तो जो नित्य सिद्ध है वो प्रेम भक्ति है और जो बद अवस्था में होती है उसको साधन भक्ति कहते हैं पीछे जो हमने छह लक्षण भक्ति के थे क्लेषग्नि सुबदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी ये छो लक्षण प्रेम भक्ति के लक्षण है और भक्ति के अलग अलग स्तर के अनुसार ये लक्षण उदित होते हैं तो साधना भक्ति के स्तर पर दो लक्षण उदित होते हैं प्रथम दो भाव भक्ति के स्तर पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो वहां पे और दो लक्षण धीरे धीरे उदित होते हैं मोक्ष लभुता कृत और सुदुर्लभा अर्थात भावभक्ति में चार लक्षण होंगे पहले दो और मोक्ष लाकृत सु और प्रेम भक्ति में लक्षण उत्पन्न हो जाते उदित हो जाते तो पर भी द्वितीय लहरी में साधन भक्ति सा भक्ति साधनम भाव प्रेमा ची त्रिधा उदित वो बता दिया ऑलरेडी तीन प्रकार की है उसमें से साधन भक्ति तत्र साधन भक्ति ही कृदि साध्या भवि साध्य भाव सा साधना नित्य सिद्धस्य भावस्य से प्राकट्यम हृदय ये साधन भक्ति की व्याख्या करते हैं रूप गोस्वामी साधना भक्ति वो है जिससे भाव भक्ति प्राप्त होती है तो इस श्लोक के अलग अलग अंग को विश्लेषण करके ये व्याख्या है साधना भक्ति वो क्रियाएं हैं जिससे भाव भक्ति प्राप्त होती है कृति कृति अर्थात मतलब अपनी इंद्रियों से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य भगवान की सेवा में जब करते हैं तो धीरे धीरे उसका परिणाम ये होता है कि वो जो सेवा करने में वास्तविक भावना है भगवान की सेवा की जो भावना है जो भाव है वो जब उत्पन्न होता है वो जब साध्य होता है, तो भाव भक्ति में प्रवेश होता है, तो इसलिए साध्य भावा सा, साधना तो वो साधना कही जाती है साधना भक्ति उसे कहा जाता है जिसमें अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करके धीरे धीरे वो भाव भक्ति को प्राप्त करती है जिसका लक्ष्य भाव भावभक्ति जिसका परिणाम या साध्य है भाव भक्ति, साधन और साध्य दो वस्तु होती है साध्य मतलब जो प्राप्त होने वाला फल है अंत तत्व जो प्राप्त होने वाला फल है उसको साध्य कहते हैं साधन अर्थात वो प्राप्त करने हेतु जो क्रिया करते हैं जो निमित्त या जो आ, साधन उपयोग करते हैं साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट तो उसको साधन कहते हैं साधन और साध्य और साधन को करने वाले व्यक्ति को साधक कहते हैं जो साधन को करना है उसको साधक कहते हैं और साधन से साध्य प्राप्त होता है जैसे <coughs> अग्नि साधन हो गई और साध्य हुआ रोटी पकना तो रोटी पकाने की जो प्रक्रिया है वो साधन है और पकी हुई रोटी साध्य है अग्नि आटा इत्यादि सब हम साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं सामग्री और साधन और इसकी जो प्रक्रिया पकाना वो साधन हो गई साधन की सामग्री रोटी के आटा अग्नि इत्यादि और इसको पकाने की जो प्रक्रिया है वो साधन हुई तो अंततः तक जो परिणाम हुआ रोटी पक गई तो पकी हुई रोटी है उसको साध्य कहते हैं उस प्रकार से यहाँ पे जहां से भाव भक्ति साध्य है ऐसी क्रिया है साधन भक्ति कहलाती है ऐसी क्रियाएं साधन भक्ति के ला दिए धीरे धीरे ये क्रियाएं करने पर भाव भक्ति प्राप्त तो होती भावभक्ति का अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने से जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते रहते हैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वे शुद्ध होकर के अंत भाव उत्पन्न होता है अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है ये जो भाव उत्पन्न हुआ भगवान की सेवा में ये तो हमने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके उत्पन्न किया है तो इस कार्य से कि यह भाव तो नित्य नहीं है क्योंकि पहले नहीं था उसके बाद वो उत्पन्न हुआ तो चीज उत्पन्न होती है जो पहले नहीं थी और बाद में आती है तो वो तो नित्य कैसे हो सकती है ये एक समस्या उत्पन्न होती है यहां पर तो इसलिए दूसरी लाइन में बताया बताए नित्य सिद्ध भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता कि नहीं ऐसा नहीं है ये जो भाव है वो उत्पन्न नहीं होता ऐसा नहीं है पहले नहीं था ये तो नित्य सिद्ध भाव है लेकिन हृदय में वह ढक चुका है माया के कारण तो वो उत्पन्न होता है मतलब वो आ, उसका उदय होता है प्राकृत्य होता है उसका कोई कुछ बोल रहे अच्छा तो इसलिए भाव तो नित्य सिद्ध है और कछ कर ही बोलें जरा कर दो चुड़ू कर चिंच जोरती बोलोर ने कहा जरा हरे कृष्ण बड़े तो नित्य सिद्ध जो भाव है उसका प्राकट्य होता है प्रकट होता है मतलब जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था किंतु ढक चुका था तो वो जब उदय होता है तो हम कह सकते हैं कि वो उदय हुआ लेकिन वो वास्तव में पहले से था उसी प्रकार से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न एक श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय कि कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध कभी साध्य नहीं है किंतु साधना साधन भक्ति की प्रक्रिया से वो धीरे धीरे उदय होता है हैदय में इसलिए विधि प्राकट्यम नित्य सिद्ध भावस्त प्राकट नित्य सिद्ध भाव का हृदय में प्रकाश या प्रकट होना उसको साध्यता कहते हैं तो ये हुआ साधन भक्ति अभी साधन भक्ति अलग अलग प्रकार से मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शास्त्र के नियमों के अनुसार या दूसरे प्रकार से लेकिन जब तक इंद्रियां कलुषित है भौतिक कलमश से तब तक जब हम मतलब मुक्ति से पहले की जो अवस्था है उसमें जो हम भक्ति करते हो साधन भक्ति के अंतर्गत आती है कि जिसमें इंद्रियां अभी भौतिक अनर्थ से कलुषित है लेकिन इसको हम भगवान की सेवा में लगा करके साधन भक्ति के नियमों में लगा करके साधन भक्ति में लगा करके भगवान की सेवा में इसको लगा करके हम इसको शुद्ध कर रहे हैं ये एक गुरु के अंतर्गत होता है किसको साधन भक्ति कहते हैं अभी एक विषय ये है कि जो भक्ति है साधन भक्ति भावभक्ति प्रेम भक्ति तो ये भक्ति प्राप्त कैसे होती है कहते हैं कि भक्ति किसी और वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं होती है इससे पहले देखा कि वो दान से तप से योग से यज्ञों से प्राप्त नहीं होती है तो फिर यहाँ पे साधन बताया गया है भक्ति के लिए तो कैसे समझे इसको यहाँ पे कुछ ऐसे क्रियाएं बताई गई है जिससे भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो नहीं ऐसा नहीं है साधन भक्ति भी भक्ति ही है इसलिए भक्ति से भक्ति प्राप्त होती है साधन भक्ति से भाव भक्ति प्राप्त होती है और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति इसलिए भक्ति किसी और प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होती केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है ये विषय है यहाँ पे अर्थात भक्ति में साधन और साध्य एक ही है कई जगह पे ऐसा होता है साधन साध्य एक होता है कई जगह पे ऐसा होता है साधन अलग होता है और साध्य प्राप्त होने के बाद साधन की जरूरत नहीं होती जैसे हमने चपाती की बात की तो रोटी बनाते हैं तो उसमें साधन आटा है आटे को मलना इत्यादि सब सामग्री है और पकाने की प्रक्रिया साधन है लेकिन एक बार रोटी पक गई उसके बाद पकाने की प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं हो तो केवल एक साधन मात्र बनी जैसे गाड़ी है क्रूजर है हमारी तो यहां से हमको वडोदरा जाना है और वहां पे कुछ कार्य करना है तो वड़ोदरा पहुंचने के लिए क्रूजर साधन हुई लेकिन एक बार वो उधर छोड़ दिया उधर पहुंच गए हम उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है जैसे हम बस में जाते हैं, बस से उतर जाते हैं बस की जरूरत नहीं है क्योंकि तो वडोदरा पहुंच गए प्रयोजन प्राप्त हो गया फिर साधन की जरूरत नहीं रहती मतलब वो भेद हो गया पूरा साधन केवल उपयोग हुआ साध्य को प्राप्त करने की। लेकिन साधन भक्ति इस प्रकार की नहीं है इसमें साधन और साध्य एक ही है तो ऐसे भी क्रियाएं है होती हैं जिसमें साधन साध्य एक होते हैं जैसे अभी कोई मृदन बजाना सीखता है तो मृदंग बजाना सीखने में साधन क्या है मृदंग का अभ्यास करना अभ्यास करने में क्या करते हैं उसको बजाते तो मृदंग बजाना ही साधन हुआ और वही वस्तु जब सीख गए तो वो साध्य भी है मृदंग बजाते हैं साधन अवस्था में भी अभ्यास करने में भी मृदंग बजाते हैं वो मंत्र के अनुसार बजाते हैं उसने नियम दिए है उस प्रकार से बजाते हैं और सिद्ध अवस्था में भी वो मंत्र के अनुसार अपने आप बजता उसके लिए फिर अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन वो सिद्ध अवस्था में मृदंग बजाते अभी तो मैंने मृदंग बजाना सीख लिया तो अभी मृदंग को छोड़ देते अभी मृदंग नहीं बजाएंगे, अभी बजाय तो मृदंग बजाना सीख लिया तो नहीं ऐसा गलत है यहाँ पे साधन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि साधन ही साध्य है जब वो अपरिपक्व अवस्था में है तब तो वो साधन की तरह है और वही वस्तु अभ्यास करते करते जब परिपक्व हो गए तो साध्य हो गये साधन और साध्य जैसे कई ऐसी वस्तुएं जिसका अभ्यास करके सीखा जाता है और और वो सीखा इसलिए जाता है है। कि उसको आगे हमेशा के लिए नित्य रूप से पालन करना है। तो ऐसी वस्तुओं में साधन साध्य एक होता है जैसे मान लो मतलब ये भौतिक चीजों का उदाहरण मैं दे रहा हूं समझने में आसानी हो इसलिए जैसे मान लो कि स्त्री धर्म है तो उसमें खाना पकाना है रोटी इत्यादि पकाना सब रसोई करना तो रसोई करना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा रसोई करनी पड़ेगी ऐसे व्यक्ति के साथ रह करके जिसको रसोई करना आता है तो वो जैसे बताता है रसोई करने में लगते हैं लगते हैं लगते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास होता है तो उस समय भी रसोई कर रहे हैं था नहीं रसोई नहीं कर रहे कोई कह नहीं सकता कि रसोई नहीं कर रहे हैं रसोई ही है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होने से वो परिपक्वता आती है अभी ये तो उसमें बन तो वो सही बात नहीं है ना क्योंकि रसोई करना सीखे रसोई करने के लिए रसोई करना नहीं सीखे कुछ और चीज करने के लिए अचवन कपूर अचुन कपूर रसोई करना नहीं सीखे कुछ और चीज करने के लिए और रसोई करने के लिए सीखे इस तरह से हम भक्ति नहीं सीख रहे हैं कुछ और चीज करने के लिए भक्ति भक्ति करने के लिए सीख रहे हैं। तो साधन और साध्य इस वस्तु में भी एक ही रहा पूरा ऐसा नहीं तो।, तो ये साधन और साध्य एक हो गया आजकल लोग ये नहीं समझते तो क्या करते पहले तो सब साइंस मैथ्स इंग्लिश हिंदी इत्यादि सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में लड़कियों को और उसके बाद उनको जब सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ा तो होम साइंस जिसमें रसोई करना सिखाएंगे घर कैसे चलाएंगे वो सिखाएंगे वो सब भी अलग से सिखाते हैं एक कॉलेज होती है उसकी होम साइंस की तो विचार क्या है कि ये भी एक वस्तु है उसको भी सीख लेंगे सीखने के बाद उपयोग किया नहीं किया वो सेकेंडरी वो इम्पोर्टेंट नहीं तो वो ध्येय से वो चीज नहीं सीखी जाती है ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है जिसमें साधन साध्य एक होता है अभ्यास करना है उसी चीज को सीखने के लिए जो आगे जाकर के करते रहना है नित्य कर्म इसी प्रकार से नित्य कर्म का अभ्यास होता है और वो पूरे जीवन करना है अभी श्लोक पारायण है श्लोक पारायण सीखना है और उसको पूरे जीवन करना है ऐसा नहीं अभी तो भगवदगीता सीख ली बस अभी तो हो गया अभी भगवदगीता के अलावा कुछ और करेंगे या पंचस्तुति सीख ली तो बस पंचस्तुति तो हो गई ना अभी आगे जाकर के कुछ और सीखेंगे कुछ और सीखेंगे तो सीखते बहुत सारे श्लोक सीखना वहां पर ध्यय हो गया साध्य लेकिन वास्तव में श्लोक इत्यादि सीखने का साध्य क्या है उसका पारायण उसको हमेशा जीवन में रखना है जैसे हम भजन भी सीखते हैं तो भजन सीखना उसका साध्य क्या है उसका ध्येय क्या है भजन रोज गाना उसको पारायण करना की जिससे हम उसके अंदर जो भाव है वो अपने अंदर ला सके आत्मसात कर सके उसको किंतु यदि कोई ये चीज भूल गया और सोचता है कि अभी तो मैंने दस भजन सीख ली अभी ये दस को छोड़ो अभी दूसरे दस सीखता हूँ फिर दूसरे दस इस तरह से पूरी भजन की पुस्तक सीख ली लेकिन वो पुस्तक में ऐसे कोई भी भजन वो पारायण करता ही नहीं है तो भजन का मास्टर गिना जाएगा लेकिन वो भजन का सर्वंट कभी नहीं बनेगा कह कहा जाएगा मास्टर इन भजन लेकिन कभी सेवक बनना नहीं सीखा भजन को पारायण करके भजन की सेवा होती है जैसे तो जिसमें साधन साध्य एक होता है भाव भक्ति एवं प्रेम भक्ति में है वही प्रक्रिया है साधन और इसमें कोई अंतर नहीं है वही मंगलारती जाना वही कीर्तन करना शवन कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासन श्रवण कीर्तन स्मरण स्मरण वंदना पाद सेवन दाशी अर्चन पूज, पूजन आत्मनिवेदना ये सब जो नोविदा भक्ति है वो प्रेम प्रेम भक्ति में भी है भाव भक्ति में भी है साधन भक्ति में भी है उसमें कोई भेद नहीं है वो वही तली आ रही है जैसे मृदंग वही का वही है बजाना भी वही का वही है मंत्र भी वही का वही है बजाने वाले की निपुणता से भेद है कोई साधक मृदंग बजाने वाला कहा जाएगा तो कोई सिद्ध मृदंग बजाने वाला कहा जाएगा तो इसी प्रकार से साधना भाव और प्रेम ये तीन विधा है भक्ति लेकिन भक्ति तो भक्ति ही है इसलिए उसको ऐसा नहीं कह सकते किसी और चीज को कर करके कर भक्ति प्राप्त हो रही है जैसे मृदंग बजाना ऐसा नहीं है कि आप करताल बजाना सीखोगे तो मृदंग बजाना आ जाएगा करताल बजाना मृदंग बजाने के साधन नहीं हो सकता है या कोई और वस्तु मृदंग बजाना सीखने के लिए साधन नहीं हो सकती उसके लिए साधन तो एक एकमात्र है उसको बजाना तो उसी तरह से भक्ति के लिए साधन एकमात्र है भक्ति इसलिए कहा गया है कि भक्ति किसी और चीज से प्राप्त नहीं हो सकती है भक्ति तो केवल भक्ति से प्राप्त होती है <laughs> तो ये साधन साध्य जो हो साधन और साध्य का क्या होना यह भक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है अभी साधन भक्ति अभी भक्ति को साधन भक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे कुछ साधित हो रहा है जो मध्य अवस्था में भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं उससे साधित हो रहा है भाव भक्ति इसलिए इसको साधन भक्ति कहते हैं अभी भाव भक्ति से साधित होता है प्रेम भक्ति इसलिए भाव भक्ति को भी साधन भक्ति कहते एक जगह पे लेकिन वो प्रेम भक्ति की साधन है न कि ये वाली साधन तभी तो साधन भक्ति के अंतर्गत जो भी सब इंद्रियां है उसको भगवान की सेवा में लगाना है ये कभी इंद्रियो को छोड़ नहीं देना है तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मा ये सब अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग विधि की भक्ति है उसमें सभी इंद्रियों को लगाना है किसी भी इंद्रिय को छोड़ नहीं देना है और उसका केंद्र है मन जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज मन को भगवान की शरण में लगा करके फिर अपनी हरेक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते है उस प्रकार से हमको भी हमारी हरेक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है इसलिए सप्तम स्कंद में अः सा भक्ति सप्तम स्कंदे भंग्या देवर्षिना उदीता ये भक्ति है वो सप्तम स्कंद में देवर्षि नारद ने अलग अलग प्रकार से बताई है मतलब अलग अलग अंगों के साथ बताई है यथा सप्तम है सात एक बत्तीस में तस्मा के ना भी उपाय मन कृष्ण निवेश है ये किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में निवेशित करो जिस प्रकार से महाराज ने किया था उस प्रकार से पर उपाध्य थे अपनी इंद्रियों तथा तो मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां है जिससे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत होती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है ये हमने परसों देखा था हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल मंगला आरती की जाए से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ पर की जाएगी इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है उसी प्रकार की साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है नारद मुनि श्रीमद भागवत में कहते हैं इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है वे से कहते हैं हे राजन मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके यही साधन भक्ति की शुरुआत है तो ये आचार्य गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों को उनकी इंद्रियों को साधन भक्ति में लगाए अलग अलग प्रकार से, जिससे उनकी इंद्रिया किसी और जगह पर नहीं लग करके भगवान की सेवा में लग करके शुद्ध हो मन और इंद्रियों को स्थिर कर सके शिष्या श्री चैतन्य महाप्रभु में हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है यही साधन भक्ति की शुरुआत है मनुष्य को ये प्रकारेण अपना मन कृष्ण प्रस्थिर करना है परम संत अमरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर किया इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा तो यहाँ पे किसी न किसी तरह से मन को कृष्ण पे स्थिर करना है तो इस विषय में जीव गोस्वामी कहते हैं कमेंट्री में यह प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश इसकी टीका में कहते हैं कि यहाँ पे प्रकार की जो बात है वो प्रकार शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए उससे विरुद्ध नहीं होना चाहिए विरुद्ध प्रकार की बात नहीं चलती तो अनुकूल प्रकार उसकी बात है, मतलब आगे ऑलरेडी बता दिया गया है अनुकूल न कृष्णानुशीलन हूँ तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं समझना है कि कुछ भी करो लेकिन भगवान में मन लगना चाहिए उस प्रकार की बात नहीं आ रही है अनुकूल भावना से अनुकूल अवस्था से भगवान में लगना चाहिए मन अब इस साधन भक्ति के दो भाग किए जा सकते हैं यहाँ पे बीरूप गोस्वामी कहते हैं त्रिधा रागानुगा रागा चेती सा द्विधा हा वैधि रागानुगा ची सा द्विधा साधना कि की और रागानुगा इस प्रकार से ये जो भक्ति है वो दो प्रकार की साधना भक्ति दो प्रकार की है द्विधा साधना विधा साधना भक्ति के दो भाग हैं, भक्ति और रागारंगा भक्ति अब इस साधना भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है इसमें अपने गुरु के आदेश या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे अः इसको नकार नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता इसको हम मना कर ही नहीं सकते ऐसे विधि का यह वैध भक्ति कहलाती है इसे बिना तर्क करना पड़ता है साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है उदाहरणार्थ भक्ति में रक्त मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है प्रारंभ दिया जाता है प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः के वस्त्र करता है, और भक्ति को उत्तम से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है यद्यपि यह वक्त साधन भक्ति के अंतर्गत आती है किंतु यह प्रेमयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूत होती है इस तरह साधन भक्ति के दो भाग को दो भाग में विभक्त किया गया है वैधि तथा राग तो भी साधना भक्ति के दो भाग वैदि भक्ति रागानु भक्ति दोनों में भेद क्या है तो वैधि भक्ति विधि से आती है विधि अर्थात तो अलग अलग अलग अलग जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार वो भक्ति होती है तो विधि भक्ति के नियम जो दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं शास्त्र में तो उस विषय में यहाँ पे कहते हैं तत्र वैदि यगान अवाप तत्व अवाप तत्वाद प्रवृत्तिरूप जायते शासन व... शासन शास्त्री भक्ति जहां पर राग, राग उत्पन्न नहीं हुआ है भक्ति की क्रियाओं में राग उत्पन्न नहीं हुआ है भक्ति में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन प्रवृत्ति कैसे होती है प्रवृत्ति मतलब वो क्रियाओं में लगना तो वो लगने के पीछे क्या कारण होता है या तो क्या प्रोत्साहित करने वाला बल होता है प्रेरक बल क्या होता है तो शासन व शास्त्र, शास्त्र से शास्त्र से शासन एवं प्रवृत्ति रूप जायते शास्त्र के शासन के बल पर प्रवृत्ति उत्पन्न होती मतलब प्रवृत्ति उत्पन्न होना मतलब हम उसमें लगते हैं प्रवृत्त होते हैं उस कार्यों में शास्त्र के कार्यों में भक्ति के जो कार्य है उसमें हम लगते हैं क्योंकि शास्त्र में दिया गया है क्योंकि गुरु बता रहे हैं इसके बल पे हम और भक्ति के कार्य में लग पाते हैं ये प्रेरक बल है हमारा तो ऐसी जो भक्ति है उसको वैद्य भक्ति कहते हैं अर्थात इस अवस्था में सामान्य रूप से हमारी अवस्था में सुबह मंगल आरती उठना है जप करना है सोलह माला करनी है तीन आरती में जाना है कक्षा में बैठना है भगवान की शोध के लिए भोग बनाना है भोग बनाने में भी जो अलग अलग नियम है शुद्धि के उसको पालन करना है चार नियम पालन करना है और शोच क्रिया जाकर के स्नान करना है इत्यादि इत्यादि हजारों नियम है शास्त्र के जो भक्ति रसा में में वर्णन किया जाएगा जिसका और विलास में और विस्तार में जिसका वर्णन है तो ये सब जो नियम है इनको पालन करने के प्रति हमारा स्वाभाविक अनुराग नहीं है ये नियमों को भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करने के प्रति हमारा स्वाभाविक अनुराग नहीं है ये अपने आप से हम अनुराग नहीं है मतलब क्या कि स्वतः इसको पालन करने के लिए प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है उसको।, उसको पालन करने के लिए प्रेरणा जो हमको प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है शास्त्र के माध्यम से क्योंकि यहाँ पैसा दिया गया है क्योंकि गुरु ने ऐसा बोला है इसलिए इस प्रकार से करना है नहीं तो अपराध होगा इत्यादि इत्यादि सब जो वस्तु है ये जो ज्ञान है इससे वो प्रेरणा प्राप्त होती है हम इस कार्यो में लगते हैं सुबह मंगल आरती के लिए उठना है तो नींद बहुत आती है सोने की भी इच्छा होती है कि सोते रहे लेकिन फिर नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं इसमें जाना चाहिए क्योंकि शास्त्र में बताया है, क्योंकि गुरु बता रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए अच्छा है क्योंकि आगे जाकर के मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त कराएगा भक्ति में प्रगति कराएगा इसलिए मुझे उठना चाहिए तो जो प्रेरक बल रहा वो शास्त्र के वाक्य रहे जो शास्त्र में विधि वाक्य है ये करना चाहिए या निषेध वाक्य ये नहीं करना चाहिए तो वो जो शब्द है शास्त्रों के या गुरु के वो प्रेरक बल रहे इस कार्यों को करने के पीछे भक्ति को करने के पीछे इसलिए इसको विधि भक्ति कहा जाता है क्योंकि विधि के जो वाक्य है विधि वाक्य जो है वो प्रेरक बल बन रहे हैं प्रवृत्ति में भक्ति करने में मीमांसा की भाषा में इसको शाब्दी भावना कहते हैं शब्द से उत्पन्न कार्य करने की प्रेरणा उसको शाब्दी भावना जैसे स्वर्गलोक के बारे में पहले लोग श्रवण करते हैं कि हाँ स्वर्गलोक में इतना सुख है ये है ऐसा है वैसा है तो स्वर्ग लोग जाने की स्वाभाविक सुखी होने की सब कोई इच्छा है तो स्वर्ग लोग जाने की इच्छा उत्पन्न होती है लेकिन उधर जाना है तो यहाँ पे तपस्या करनी पड़ेगी यहाँ पे पुण्य कार्य करने पड़ेंगे तो ये पुण्य कार्य इत्यादि जो सब क्रिया है उसमें लगने के लिए जो उसका प्रेरक बल हुआ वो शब्द से हुआ शास्त्रों के शब्द से हुआ इसलिए अभी वो उसको करने के लिए भी उत्साहित होगा सही, लेकिन वो शब्दों से उत्साहित तो इस तरह से ये विधि भक्ति कहते हैं इसको क्योंकि ये शास्त्र में जो वाक्य दिए है विधि वाक्य कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए वो वाक्य मात्र से प्रेरित होता है व्यक्ति अभी इसके सामने एक उदाहरण लेते हैं राग उत्पन्न हो हो चुका है ऐसे व्यक्ति का तो भक्ति की बात नहीं है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं सामान्य व्यवहार में जैसे एक माता है उसका छोटा लड़का है तो वो मान लो गिर जाता है थोड़ा कहीं से जैसे ही वो गिरता है उसको जो भी चोट लगी होगी जो भी है तो तुरंत माता दौड़ करके जाएगी और उसको उठा लेगी सही तो इसमें क्या उसके मन में विचार चलता है कि मैं इसकी माता हूं ये मेरा पुत्र है मेरा कर्तव्य है ये वाले पुराण में ऐसा दिया है भागवतम में ऐसा दिया है गुरु ने ऐसा बोला है कि माता का कर्तव्य है पुत्र की रक्षा करना तो पुत्र यहाँ पे गिरा है उसको लगा होगा उसको जाकर के उठा करके मुझे दवाई करनी चाहिए अन्यथा मुझे पाप लगेगा ऐसा चिंतन क्या चलता है उसके दिमाग में माता के दिमाग में नहीं ऐसा चिंतन नहीं चलता वो तो स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत ही बिना किसी चिंतन के स्वाभाविक रूप से वो कार्य कर समझ में उसको यदि शास्त्र विरुद्ध बोलते हैं इसके शब्द कोई बोलता कि नहीं, नहीं करना चाहिए ये तुमको नर्क में लेके जाएगा ये तुम ऐसा कराएगा ये तुमको वैसा कराएगा तो भी वो स्वाभाविक रूप से मही की जो क्योंकि इस कार्य को करने के पीछे पुत्र को जब कुछ चोट लगी तो उसको जाकर के उठाने के पीछे वो प्रक्रिया में प्रवृत्त होने के पीछे जो प्रेरक बल है वो किसी के वाक्य नहीं है वो स्वाभाविक जो उसका लगाव है माता का पुत्र से वो स्वाभाविक जो अनुराग उत्पन्न हुआ है वो अनुराग के कारण वो चीज वो कार्य हो रहा है उसका प्रेरक बल या अनुराग तो इस प्रकार का अनुराग जब उत्पन्न हो जाता है भगवान की सेवा के प्रति स्वतः तब वो रागानुगा भक्ति में प्रवेश करता है वो रागानुगा भक्ति में मतलब ये रागा राग जिसका उत्पन्न हो चुका है उसको ऐसा नहीं है कि मंगलारती उठना उसके लिए उसको दस वाक्य याद करने पड़ेंगे नहीं वो स्वतः ये कार्य करता है स्वतः वो उस तरफ आकर्षित है तो ये राग राग अनु राग जिसका उत्पन्न हुआ है थोड़ा, थोड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भक्ति के कार्य करेगा चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में कहते हैं उसके पहले तो यहाँ पे जैसे शिलाप्रभुपात बता रहे हैं कि जिसका थोड़ा राग उत्पन्न हो चुका है तो क्या करेगा कि अपने आप वो भक्ति के सब प्लानिंग करेगा अलग अलग प्रकार से भगवान के श्रृंगार करने का प्रयास करेगा उनको अलग अलग प्रकार के भोग खिलाने का प्रयास करेगा इत्यादि तो ये वाक्य जो है शिल प्रभु वाक्य केवल ये दो क्रियाओं के लिए ही नहीं है कई बार भक्त लोग इसको समझ नहीं पाते है तो क्या सोचते जो जिसको हृदय में स्वतः ऐसा होता है कि अलग अलग ड्रेस बनानी है भगवान के लिए या तो अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करना है भगवान के लिए या तो अलग अलग प्रकार के भोग भगवान के लिए बनाने वो जो स्वतः जो उसका उत्पन्न हो रहा है अंदर से फीलिंग उत्पन्न होती है तो ऐसा व्यक्ति राग के स्तर पे आ गया ये सहज या लोग इस प्रकार से सोचते है कि हमको तो राग उत्पन्न हो रहा है लेकिन फिर जब भागवतम की कक्षा आती है तो राग चला जाता है जब श्रवण की बात आती है राग चला जाता है जब स्वयं को नहीं पसंद ऐसी सेवा की बात आती है तो राग चला जाता है और जब गुरु डांटते हैं तो तो राग पूरा पूरी तरह से चला जाता है वो जो इच्छा है सेवा करने की वो ही मर जाती है बहुत मेहनत करके सेवा की बहुत अच्छा भोग बनाया भगवान के लिए इतना स्वादिष्ट गुरु महाराज के पास आया गुरु महाराज ने बोला बहुत बेकार है मैं तो नहीं खाऊंगा तो भगवान की सेवा करने की इच्छा ही मर जाती है इतना मर गए काम कर करके सेवा कर करके कर -कर लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं तो वो राग अनु भक्ति नहीं है वो भावुकता है भावुकता को राग के साथ मतलब राग नहीं समझ लेना चाहिए भावुकता राग नहीं है कृष्ण रती यदि होय अनुराग कृष्णवेन्त्रता नहीं रहे राग उत्पन्न हुआ कैसे पता चलता है कि कृष्ण के चरण में यदि अनुराग उत्पन्न होता है तो कृष्ण के अलावा और किसी भी वस्तु में राग नहीं रहता है केवल और केवल कृष्ण की के संतुष्टि में राग रहता है वो पाप कार्य करने में राग नहीं लेता है वो अपने घर परिवार में उसको अनुराग नहीं होता है वो तो केवल जितना जरूरी उतना घर परिवार से कार्य करता है ऊपर ऊपर से उसको तो पूरी आसक्ति कृष्ण के प्रति तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई भी प्रकार की जो भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है भगवान की सेवा के लिए तो वो हम रागानुगत स्तर पे हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए इस प्रकार से उसको हम टटोल सकते हैं कि ये सेवा करने में तो मुझे बहुत अनुराग उत्पन्न होता है लेकिन फिर इसमें मेरा अनुराग चला जाता है तो अभी हम रागानुगा पे नहीं है अभी हमको विधि भक्ति पालन करनी चाहिए नहीं तो ये जो भावुकता है ये हमको विधि भक्ति में भी प्रवेश नहीं कराएगी फिर रागानुगा की तो बात ही क्या है वहां तक तो पहुंचेंगे ही नहीं इसी भौतिक धरातल में घूमते रहेंगे जैसे कुछ लोगों को कीर्तन करने में बहुत अनुराग होता है अलग अलग प्रकार की धुन भजन और मृदंग पांच मिनट में तो हजार प्रकार से मृदंग बजा ये भक्त थे तो मृदंग से तबले की ताल निकाल देते ऐसी एक्सपर्टाइज़ थी उसकी तबला बजाते तबला के साथ मृदंग बजाएंगे तबला वादक की जैसे उससे तबले की आवाज निकाल सकते इतने एक्सपर्ट थे लेकिन विधि भक्ति पालन नहीं करते राग अनुगह सुबह अनुगहे मंगलारती नहीं आएगी और फिर पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो रागानुग भक्ति में हैं तो रागानुगम भक्ति में तो कभी मंगलारती आते हैं कभी नहीं आते हैं उसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है तो ये रागानुगम भक्ति नहीं है भावोपाई है वो कीर्तन में उसको मजा आता है वास्तव में कीर्तन में मजा नहीं आता है उसमें जो आवाज है उसमें मजा आता है मैं तो ऐसे लोगों को नाचने गाने वाले बताता हूँ नाचने गाने वाले इसको ऐसा नहीं बोल सकते कीर्तनिया है कीर्तनया तो वो है जो भगवान का कीर्ति गान करते हैं और नाचने गाने वाले वो है गाने बजाने वाले नाचने गाने बजाने वाले कि जो लोग लोगों का मनोरंजन करते अपना मनोरंजन करते अच्छे अच्छे प्रकार की आवाज निकाल करके गले से आवाज मृदंग से आवाज करताल से आवाज ये तो नाचने गाने वाले हुए वो कोई कीर्तन नहीं हुआ क्योंकि यदि कीर्तन में अनुराग है इस प्रकार से रात को बारह बारह बजे तक कीर्तन करते हैं और फिर सुबह 4 बजे मंगला भागवतम कक्षा आती है तो छू हो जाते हैं। तो कैसे ये राग अवस्था नहीं है ये भावुकता की अवस्था है ऐसे व्यक्ति यदि अपने आप को राग अवस्था में समझ करके विधि भक्ति का पालन नहीं करते तो कभी राग अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे भावुकता में रहेंगे इसलिए हमको ऐसा नहीं समझ लेना है कि भगवान की भक्ति सेवा की किसी पर्टिकुलर विधि के प्रति यदि हमारा अनुराग उत्पन्न हो रहा है यदि हमको भावना उत्पन्न हो रही है उसके प्रति तो हम राग राग अवस्था में आ गए अभी हमको विधि करने की इतनी जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये सभी के जीवन में आता है जैसे मेरा उदाहरण ले तो मुझे स्वतः अनुराग उत्पन्न होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए अभी उसको भगवान की सेवा में अच्छे से लगाया जा सकता है और मैं लगाया भी है जैसे पूरा जो मीडिया मिनिस्ट्री थी तो उसमें टैगिंग के लिए एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने एक्सेल में कंप्यूटर कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग करके मेरा बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग का जब प्रोग्रामिंग में घुसते हैं तो उसमें इतना अंदर घुस जाते हैं पूरा चिंतन उसी का रहता है सपने में भी वहीं आता है और ये भगवान की सेवा में पूरा हो रहा है इससे बहुत लाभ हो रहा है सबको लेकिन फिर यदि बात आती है कि प्रभु अभी फेस्टिवल है ठीक है फेस्टिवल में आपको ये ये चीजें मैनेज करनी इतने लोगों को सेवा में इधर लगाना इतने को इधर लगाना ये तीन डिपार्टमेंट मैनेज करना है तो उसमें अनुराग उत्पन्न नहीं होता उसमें लगता है अभी करना पड़ेगा ठीक है मेरी जगह किसी और को लगा तो ज्यादा अच्छी तरह से हो जाता क्यूंकि मेरी ऑर्गेनाइजिंग स्किल जीरो है आप मुझे चार लोग दे देंगे तो उसमें से तीन लोग खाली बैठेंगे ये मेरी स्थिति है तो उसमें राग उत्पन्न नहीं होता है भौतिक करने में तो मतलब रागानुग अवस्था नहीं है वो जो उत्पन्न हुआ जो भी इच्छा थी भौतिक इच्छा के कारण वो तो भगवान ने लगा दी कुछ ना कुछ करके सेवा में तो प्यूरिफाई हो रही है लेकिन ये मत तो समझो की रागानुग अवस्था में हो तो इसलिए मंगलार भी आना है सभी नियमों को पालन करना है वैसा। बोलिए। करना तो है, है है है, है, मुझे मुझे वो भाव ऐसा ऐसा भावना कि मेरे से ज़्यादा ज़्यादा कोई कुछ प्रश्न ये है कि यदि मुझे ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि मैं ऐसी कोई सेवा में लगाया है तो मुझसे ज्यादा कोई और व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता कि ये भावना है कि नहीं है ये भावना ठीक है किंतु ये भी भावना होनी चाहिए कि अभी मैं बहुत ही हीन हूँ मैं राठ आठों अवस्था में नहीं हूँ उसमें राग उत्पन्न होता है इसमें नहीं होता है मतलब वो राग भी बहुत ही है आध्यात्मिक नहीं है अभी ये अवस्था में कोई और यदि मेरी जगह करता तो अच्छा रहता फिर भी नहीं दे रहे हैं मतलब भगवान ने यह मुझे दिया है ये दिखाने के लिए कि मैं राग अवस्था में नहीं हूं इसलिए मुझे इसको भी करना है मुझे शुद्ध करने के लिए दिया है इसको शुद्धिकरण की प्रक्रिय की प्रक्रिया तरह अपना करके उसको करते रहना चाहिए ऐसे बाकी ये भावना तो हमेशा सही ही है कि भगवान की सेवा में हमसे अच्छा यदि कोई कर सकता है तो वो करे लेकिन जब हमको गुरु फिर भी हमको ही दे रहे हैं तो ये समझना है ठीक है चलो मुझसे अच्छा कोई कर सकता है फिर भी नहीं दे रहे मतलब ये मेरी शुद्धि के लिए है ऐसे इसलिए ये सब चीजें ये बहुत ही अपने आप को आत्मावलोकन करना पड़ेगा इन चीजों के लिए जब तक इसमें नहीं उतरते तब तक भक्ति में प्रगति धीरी रहती है और आत्मावलोकन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है त्रिनादपि सुनी नरोष्णुना न मार देना कीर्तन या सदा ये चीज को आत्मसात करना बहुत आवश्यक है नहीं तो आत्मा नहीं होता है। जैसे ही कुछ कभी वो हम शुद्ध भक्त ही रहते हैं हमेशा शुरुआत से ही शुद्ध भक्त रहते हैं मरने तक अपने मन में शुद्ध भक्त हूँ लेकिन वो छेदन नहीं होता है अनर्थों का अनर्थों का छेदन आवश्यक है तो जैसे ये रागानुगा भक्ति है लेकिन उसको समझना है कि रागानुग भक्ति में कौन है इसलिए सामान्य रूप से हम विधि भक्ति की अवस्था में रहते हैं विधि भक्ति की अवस्था में अलग अलग अलग अलग जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार कार्य करना रहता है और वो नियम हमारे प्रेरक बल बनते हैं कार्य करने के लिए उसको विधि कहते हैं विधि भक्ति वी भक्ति ऐसा कहते रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है तो भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। हमने भी लिया भक्ति की परिभाषा यत्र यवृत्तिरूप जायते शासन शासन शास्त्र से उच्यते वैधिभक्ति जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्त या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती है और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है तो ऐसी अनैच्छिक सेवा अनैच्छिक सेवा नहीं है ओब्लिगेटरी सर्विस गलत अनुवाद क्या अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के सेवा कर रहे मतलब विधि विधानों का पालन करने के लिए जो करता है औपचारिक रूप से वो सेवा को वैद्य भक्ति सेवा कहलाता है, वै, वैदिक भक्ति कहलाती ऐसी पांच में हुआ है यहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश न दे सका तब सुदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया क्या निर्देश दिया अच्छा, श्लोक है। हे राजन यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निधर हो सकेगा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरी ही श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्येचता भयम श्लोक है इसलिए हे भारत सर्वात्मा भगवान हरि ही ईश्वर जो है उनका श्रवण करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए इत्यादि नौविदा भक्ति करनी चाहिए यदि मृत्यु से छूटना चाहते चाह तो इस प्रकार से शास्त्र में संस्कृति है ना यह शास्त्र में बताया श्रवन करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए इत्यादि इसलिए व्यक्ति श्रवन कीर्तन इत्यादि कर रहा है तो ये विधि भक्तियां हैं कारण बताया ये तस्मात भारत सर्वात्मा तो इसमें क्या है तो शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं प्रथम अध्याय में के तो उसके पहले सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया कारण सद कारण बताने के बाद बताया कि हाँ इसलिए भक्ति करनी चाहिए इस प्रकार से तो यह हुई विधि भक्ति का नाम शुक्देव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ही है इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए वे यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया की जाए मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का परिणाम एक जैसा होगा लेकिन वास्तविकता यह नहीं है श्रीमद भागवत के प्रमाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए तो अभी परीक्षित महाराज मरण शैया पर है मरण शैया तो नहीं बोल सकते मरण मरने वाले हैं सात दिन है उनके पास मात्र तो इसलिए वे ऐसी वस्तु करना चाहते थे जिससे परम लाभ हो तो हम अपने आप को तुलना कर सकते महाराज परीक्षित से जैसे ही कोरोना हो गया तो हमको समझो नौ दिन का शाप मिल गया महाराज परीक्षित को साथ ऐसे सात दिन का ही साप गिन है क्योंकि सात दिन में निश्चित हो जाता है ये मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें नौ दिन में तो जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होना बंद हो जाता है उसका प्रभाव बंद हो जाता है फिर उसको केवल धीरे धीरे घटना है मतलब निश्चित हो जाता है सात दिन में कि यह मरेगा कि नहीं मरेगा तो ये उस प्रकार से ये जैसे परीक्षित महाराज को शाप मिला था तो जैसे ही पॉजिटिव हुआ या लक्षण आए तो समझ लो साफ मिल गया तो भी हम क्या करेंगे परीक्षित महाराज बैठ गए भागवत श्रवण करने के लिए और हम बैठ गए कोरोना का श्रवण करने के लिए कितना हुआ कितना जाता है कितना आता रीडिंग लेते हैं ठीक है वो सब चीज थी, ठीक है लेकिन यदि हमारी चेतना उसी में होती है तो ये हमारे लिए अवसर है देखने के लिए कि हम कितने दूर है विधि भक्ति में भी हम कितने नीचे हैं यहाँ पे बात हो रही विधि भक्ति की तो उसमें आता है यदि मर, मरने वाले हो तो श्रवण कीर्तन में लग जाओ बाकी सब छोड़ दो लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको बार बार इन विधियों का स्मरण करना चाहिए तो जो कुछ भी कर रहे हैं उस अंतत्व गो भगवान विष्णु के स्मरण के लिए है अंतत्व गो भक्ति के लिए है तो इसलिए मृत्यु का समय आ गया तो बस अभी हो गया तैयारी कर लो इस तरह से तैयार होना चाहिए मृत्यु के लिए अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से नीडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार के भगवान सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन था स्मरण करना चाहिए वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंत्र भी कहा गया है जो हर एक के हृदय में स्थित है इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो लें तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पाश से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है इसे विनष्ट होना कहते हैं। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक दे रही है मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावना का विकास नहीं कर पाता तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा जिसमें जीवन की चौरासी लाख योनिया होती है योनिया होती है और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा उसे यह नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा ही कुछ क्योंकि जीवन की अनेक योनिया होती हैं मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए शिल रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निधर बनना चाहिए मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक है अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण के शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा पद्म पुराण में भी फिर बताया जाता है स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जात सर्वे विधि निषे उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कर लाता है कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए पद्म पुराण की संस्कृति है कि मनुष्य को चाहिए वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी न भूले चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है तो ये अभी विधि की बात आई ना वैदि भक्ति वैदि भक्ति की विधि क्या है तो प्रधान विधि है स्मर्तव्य सदसम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित कि हमेशा भगवान का स्मरण हो और कभी भी उनका विस्मरण नहीं हो यह प्रधान विधि है इसी विधि को प्राप्त कराने के लिए दूसरी सब विधियां अलग अलग अलग अलग जो नियम बताए हैं वो इस विधि तक इस विधि को हमेशा बनाए रखने के लिए है इसलिए बाकी सब जो नियम हैं वो इसके किंग कर है इसके सेवक है इस विधि के तो फिर प्रश्न उठता है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी भी भगवान को नहीं भूले हमेशा उनका स्मरण करें तो ये कैसे होगा तो विधि का प्रधान विधि बता करके सभी विधियों का ध्यय बता दिया अभी बता रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है तो हमें अपने जीवन के कार्यकलापो को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण में रखें हमें अपने कार्यकलापों का को इस प्रकार से ढालना चाहिए जीवन में कि हमेशा विष्णु का स्मरण होता रहे यही कृष्ण भवान है इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भवान कहते हैं। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले कृष्ण रूप पर दोनों एक ही है पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत बुलाओ वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सब सबसे मूल बात है क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है उसी के साथ निषेध भी रहता है जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी भी मत भूलो इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं तो ये जो दायरा है ये जो बताया था कि भगवान का स्मरण करो हमेशा और कभी भी उनका विस्मरण नहीं करो तो ये मुख्य विधि और निषेध के अंतर्गत बाकी सभी विधि निषेध आ जाते हैं जो शास्त्र में दिए हैं तो ये मुख्य विधि हुई और इसके अंतर्गत बाकी सब विधियां आती हैं अर्थात इसका जब विस्तार करते हैं तो हमको पूरे शास्त्र में जो सब विधियां दी है वो प्राप्त होती है जैसे ओम का विस्तार करने पर सभी शास्त्र प्राप्त होते हैं जैसे इस वस्तु का विस्तार करने पे इस श्लोक का विस्तार करने पे इस विधि का विस्तार करने पे बाकी सो जो सब जो नियम दिए गए हैं शास्त्रों में वो प्राप्त होते हैं ये इसी के दायरे में है यह विधि विधान सभी वर्णों तथा तो सभी आश्रमों पर लागू होता है क्यों क्योंकि सभी वर्णों और आश्रम के विधि विधान है वो इस मुख्य विधि विधान से आ रहे हैं करने के लिए है अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है चाहे कोई नवशिक्षा ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सं कोई अंतर नहीं आता भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना यह hmm! नियम हरेक को अवश्य पालन करना होता है तो ये मुख्य विधि है ये नियम मुख्य है इसलिए हरेक को यह नियम पालन करना होता है अभी किस पद्धति से किस प्रक्रिया से वो नियम पालन करेंगे वो भेद होता है वर्ण और आश्रम के अनुसार जैसे कोई ब्राह्मण है वो शास्त्र अध्ययन और शास्त्र पाठन के माध्यम से भगवान का स्मरण करता है या तो अर्च विग्रह के पूजन के माध्यम से भगवान का स्मरण करता है भगवान के लिए भोग बनाने के माध्यम से भगवान का स्मरण करता है तो इस तरह से अलग अलग उनके विधिविधान हैं। जिस प्रकार की उनकी स्थिति है उस प्रकार से कि इसके माध्यम से भगवान का स्मरण करें तो एक कृषक है तो वो भगवान के लिए अः अन्न उगा करके समाज के लिए भगवान ने जो वर्णाश्रम विधि से जो समाज बनाया है जिसका केंद्र भगवान है उसके लिए अन्न उगा करके और अन वितरित करके गायों की रक्षा करके वो भगवान का स्मरण करता है तो विधि अलग हो गई मुख्य विधि एक ही रही भगवान का स्मरण करना उस तरह से ब्रह्मचारी है वो भी अपने स्वधर्म को पालन करके भगवान का स्मरण करता है क्रिया है वो अपने स्वधर्म को पालन करके भगवान का स्मरण करती है तो सभी के अपने अपने स्वधर्म के अनुसार क्रियाएं अलग हो गई लेकिन जो भगवान का स्मरण करना है वो एक ही रहा इस तरह से सभी विधि निषेध जो है वो ये मुख्य विधि के किंकर हो गए उनके सेवक हो गए प्रश्न है अच्छा हम करते करते हैं हैं। एक्टिविटी का तो हम को का प्रयास हमको की पूरी है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ भगवान तो की कौन है मैंने सेवा की मंदिर में प्लेट लोग हैं, और प्रश्न ये है की एक व्यक्ति है जो साधन भक्ति में लगा है विधि भक्ति में लगा है वो भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहा है समाज में जैसे झाड़ू लगा दिया इधर मंदिर में तो मैं भगवान के लिए झाड़ू लगा रहा हूं इस प्रकार से उसका विचार है तो उसमें लेकिन उसका ध्यान पूरा झाड़ू लगाने में अभी प्रयास कर रहा है भगवान का स्मरण करने में और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको भगवान कौन है यही नहीं पता है फिर भी वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसकी चेतना में वो सोचता है कि ये करने से भगवान प्रसन्न हो गए लेकिन भगवान कौन है को सकता है वो सोचता है शिव जी भगवान है या साईं बाबा भगवान है तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा ये दोनों भेद क्या है तो जिसको संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है वो भक्त नहीं कहलाता है भक्ति के कार्य करने के बावजूद भी वही भक्ति का भक्त नहीं कहलाता है। उसको भक्त प्राय कह यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो यदि मतलब अनायास किसी पता नहीं कृष्ण भगवान है फिर भी उसके लिए करना है तो वो भक्त नहीं कहलाता भक्त प्राय कहलाता है संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है इसलिए कौन भगवान है मैं कौन हूँ लेकिन यदि वो वही चीजें साईं बाबा के लिए करता है किसी और के लिए करता है तो वो असुर कहलाएगा इतना देहद है उसमें और जिसको संबंध ज्ञान स्पष्ट है तो उसने साधना भक्ति में प्रवेश कर लिया विधि भक्ति में प्रवेश कर लिया तो वो विधि भक्ति के अंतर्गत आएगा जिसका वर्णन यहां पर हो रहा है सारे तो शास्त्रों का संबंध विदय व प्रयोजन ये तीन भाग में ही विभाग होता है हम बात कर रहे थे क्या कर रहे थे बात हाँ तो ये मुख्य विधि निषेध है और इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग अलग अलग, अलग वर्णों में आश्रम में यदि कोई भी व्यक्ति होते हैं तो उन सबका सीधा ये स्मरण करने की अलग अलग विधि अलग अलग हो सकती है क्रियाएं अलग अलग हो सकती है लेकिन ये मुख्य विधि है इसलिए इससे आती है शिला प्रभुपात कई बार उदाहरण देते हैं कि एक रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे डिपार्टमेंट में सबका मूल सूत्र है कि पहिया चलता रहना चाहिए विल शुड गो ऑन मतलब रेलगाड़ी चलती रहनी चाहिए तो ये मुख्य विधि हो गई कभी रुकनी नहीं चाहिए रेलगाड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए वो कभी रुकनी नहीं चाहिए अभी रेलगाडी चलती रहने के लिए बहुत सारे कार्य है पटरी ठीक करने वाला अपने हिसाब से हमेशा देखेगा पटरी ठीक है कहीं उल्टा सीधा नहीं है उधर फाटक बंद करने वाला अपना देखता रहेगा फाटक सही समय पर बंद हो रही है इधर वो सब प्रोग्रामिंग करने वाला देखता रहेगा कि ठीक से सब शेड्यूल से चल रहा है ड्राइवर को देखना है कि रेलगाड़ी ठीक है वो चल रही है ठीक से अपने समय पे जा रही है तो इस तरह से हरेक व्यक्ति के अपने अपने कार्य है रेलगाड़ी को चलते रहने उसी प्रकार से इसमें जो ये मुख्य विधि है उसको वो चलती रहनी चाहिए सबका स्मरण होता रहना कि ये निश्चित करने के लिए सब के अलग अलग कार्य तो इस तरह से भेद होता है ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं हो के अनुसार की जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न भिन प्रकार से कार्य करने होते हैं उसी प्रकार वर्ण तथा आश्रमों के को भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करने उसी प्रकार वर्ण तथा आश्रमों के योग्य तथा पद योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं किन्तु उन समस्त कार्यो का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है भगवदगीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है इसकी, इसकी पुष्टि भागवत के एक श्लोक द्वारा भी हुई है जिसका यह अर्थ है भागवत का श्लोक है इत स नित्य सर्वर्णाशमादिशु ये तो एका निर्णित फलम हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हैं और यह तो संसिद्धि हरितोषण ये वैनाषपति यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा अन्यथा उससे अपने पद से नीचे उतरना होगा आगे हम कल करेंगे इस विषय ये विषय और विस्तार में आएगा श्री भक्तिरसाम सिंधु की जय शील रूप गोस्वामी की जय शील प्रभुपाद की जाय गौर प्रमाण